शांति शांति ही ओम इस वेद विज्ञान के प्रसंग में हम वेदोक्त धर्म पर विचार कर रहे हैं और उसका आधार ऋग्वेद के दसवें मंडल का अंतिम सूक्त है जिसे संगठन सूक्त कहते हैं उसका ऋषि संवन है और उसका देवता संज्ञान है इसके हम दूसरे मंत्र के पीछे चर्चा की है और उसकी पहली पंक्ति थी संगच्व संवदध्वम संभो मनांसी जानता इसकी दूसरी पंक्ति है देवाभागम भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते कि वो जो धर्म का कार्य है धर्म की पद्धति है धर्म का विचार है जो हमारे अंदर हम पैदा करना चाहते हैं क्या वो नया है कहता नहीं वो नया नहीं है वो कहता यथा यथापूर्वे हमसे जो पहले रहे हैं हमसे जो आगे रहे हैं हमें देख लेना चाहिए कि उन्होंने धर्म का कैसा आचरण किया हमको पता लग जाएगा कि क्या करना धर्म है और क्या करना अधर्म है धार्मिक व्यक्ति के लिए जो कसौटी दी है वो दी है कि वो व्यक्ति मधुर होना चाहिए सहज होना चाहिए और सबका हित करने वाला होना चाहिए ये जो स्थिति है ऐसा ही व्यक्ति धर्म का पालन करता और कराता है यहाँ कहा कि जो धर्म का पालन करने वाले हैं देवा एक तो देवा विद्वानसो वही देवा जो विद्वान है उन्हें भी देव कहते हैं जो परोपकार करने वाले हैं उनको भी देव कहते हैं जो हमसे बड़े हित चाहने वाले हैं उनको भी हम देव कहते हैं जिनका हमें आदर अभिप्रेत होता है उनको भी हम देव कहते हैं जो भौतिक पदार्थ हैं जिनसे हम लाभ उठाते हैं उनको भी हम देव कहते हैं और जो परमेश्वर है उसको भी देव कहते हैं हमारी यहाँ इंद्रियों को भी देव कहते हैं आत्मा को भी देव कहते हैं तो देव व्यापक शब्द है यहाँ उसका जो संदर्भ है वो है देवाभागम यथापूर्वी यथा पूर्व जैसे कि पहले इस इस धर्म के भाग को विचार को उपासते उन्होंने स्वीकार किया था यहाँ स्वीकार करने के लिए जो उपासना शब्द है ये बहुत मूल्यवान है बड़ा महत्वपूर्ण है एक चीज़ होती है हम जिसको चाहते हैं किंतु उसके साथ हमारी बाध्यता अनिवार्यता नहीं होती आग्रह नहीं होता लेकिन उपासना के प्रति हमारा आग्रह नहीं अनिवार्यता होती है हम अपने को उसके बिना देख नहीं सकते उसके बिना रह नहीं सकते वो जो हमारी परिस्थिति है वो परिस्थिति हमारी उपासना की परिस्थिति है तो ये कहता है देवा भागम उपासते देवता लोग धर्म के उपासक होते हैं देवता बिना धर्म के रह ही नहीं सकते या बिना धर्म के कोई देव बन ही नहीं सकता इसके लिए एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है कि देवों के अंदर धार्मिकता क्यों होती है और देव नहीं है असुर हैं उनके अंदर धार्मिकता कैसे नहीं होती है उपनिषदों में प्रसंग रहता है शास्त्र में चर्चा आई है कि भाई भगवान की तो दोनों ही संतान है और जो भी संसार में है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसार क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया है परमेश्वर के द्वारा रचा बनाया गया है तो हर रचना का वो जनक है वो पिता है और हर रचना उसकी संतति है पुत्र है परिणाम है तो इसलिए सारा संसार उसका है उसका अपना है तो वो जैसे कि कहा वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकता वो सबको समान रूप से अपने रूप से देखता है वैसे ही विद्वान लोग उसके समझने के कारण उसको अपना मानने के कारण संसार को भी अपना कर्तव्य बुद्धि से मानते हैं और उसके प्रति उसका निर्वाह करते हैं देवता जो परोपकार का सदाशयता का भाव रखते हैं वो देवता होते हैं और परमेश्वर के नाते तो देव भी उसी परमेश्वर की संतान हैं और असुर भी उसी परमेश्वर की संतान हैं अंतर इतना ही है जिनके अंदर धर्म है परोपकार है सदाशयता है उनको हम देव कहते हैं उनके अंदर कुछ दिव्यता होती है कुछ देने का गुण होता है कुछ लोकोपकार का भाव होता है और जिनके अंदर स्वार्थ होता है लूटने की इच्छा होती है अकेले ही खाने की अकेले ही पाने की इच्छा होती है हम उन्हें असुर कहते हैं वही लोग मनुष्य होते हैं वही लोग देव होते हैं वही लोग असुर होते हैं जब लोकोपकार के लिए काम करते हैं तो वही मनुष्य देव बन जाते हैं जब मनुष्य सहज भाव से अपने लिए काम करते हैं तो मनुष्य कोटि में होते हैं जब दूसरे का आहित करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं तो ऐसे ही लोगों को हम असुर कहते हैं कथानक है कि एक बार असुर और देह दोनों मिलकर प्रजापति के पास गए और प्रजापति ने उनका जो कुशल क्षेम पूछा प्रजापति ने उनसे पूछा कि कहिए आपको कोई कष्ट तो नहीं है कोई असुविधा तो नहीं है किसी तरह की परेशानी तो नहीं है तो असुरों ने कहा कि हमें आपसे बहुत शिकायत है आप प्रजापति हैं आप हमारे पिता हैं आप देवताओं के भी पिता हैं और हमारे भी किंतु व्यवहार में आप देवताओं का पक्षपात करते हैं और हमारा अनादर करते हैं हमें महत्व नहीं देते हैं हम पर स्नेह कम रखते हैं ये हमको अन्याय लगता है ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं होता प्रजापति मुस्कुराए उन्होंने कहा कोई बात नहीं आपको क्या शिकायत है हम देवताओं को पहले बुलाते हैं पहले देवताओं को खिलाते हैं पहले देवताओं की सुनते हैं आगे से हम आपकी सुन लेंगे आपके लिए कर देंगे हमारे लिए तो बड़े आप हो हमारे असुर लोग बहुत प्रसन्न कभी समय पाकर के प्रजापति ने कहा कि भाई हम असुरों और देवों को निमंत्रण देना चाहते हैं भोजन पर बुलाना चाहते हैं और क्योंकि असुर बड़े हैं इसलिए हम पहले उनको भोजन की पंक्ति पर बैठाएंगे और देव छोटे हैं इसलिए बड़ों के भोजन कर लेने के बाद ही हम छोटे भोजन कर पाएंगे देवताओं ने कहाता था तो हमें तो प्रसन्नता है हे असुर हमारे बड़े भाई हैं और यदि पिता बड़े भाइयों को पहले बुलाता है पहले उनसे उनका सत्कार करता है उनका उनकी प्रसन्नता के लिए काम करता है तो हमें भी प्रसन्नता है प्रजापति ने असुरों से एक शर्त रखी देखो हम तुमको भोजन तो कराएंगे लेकिन इस भोजन के करने में तुम्हारे हाथ को डंडे से बांध दिया जाएगा कोहनी के ऊपर जो डंडा बांधेंगे तो उसके हाथ के बांध जाने से एक ये होगा कि हाथ मुड़ेगा नहीं आप कल्पना करके देखो कि यदि हाथ मुड़ेगा नहीं तो व्यक्ति भोजन करेगा कैसे क्योंकि भोजन को तो मुख में जाना है जब थाली से भोजन को आप उठाते हैं हाथ से आपने उठा तो लिया लेकिन हाथ को बिना मोड़े आप मुख तक हाथ को नहीं पहुंचा सकते तो उन्होंने कहा कि क्या यह शर्त हमारे साथ ही है उन्होंने कहा नहीं यह शर्त तो देवताओं के साथ भी है यह शर्त जो भी भोजन करने बैठेगा उसके साथ है समान रूप से है तो उन्होंने कहा फिर हमें स्वीकार तो वो भोजन करने के लिए बैठे और बहुत उत्तम भोजन असरों के सामने प्रस्तुत किया गया परोसा गया और जब सबको भोजन मिल गया मंत्र पाठ के साथ जब उन्होंने खाना प्रारंभ किया तो बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया उन्होंने हाथ से भोजन उठा तो लिया पर हाथ मुंह तक नहीं जा सकता था तो उन्हों को बहुत ऊंचे से छोड़ना पड़ा तो भोजन कुछ मुंह में गया कुछ बाहर गिरा कुछ आंखों में गिरा कुछ माथे पर लगा लेकिन जैसे तैसे 15-20 मिनट में उन्होंने अपना भोजन पूरा किया देवता लोग भी इस परिस्थिति को देख रहे थे और उन्हें भी पता था कि ऐसे ही भोजन इनको भी मिलेगा जैसे ही असुरों की पंक्ति उठ गई असुरों के मन में एक उत्कंठा जागी एक उत्सुकता जागी कि आप देवताओं को देखेंगे कि वो कैसे भोजन करते हैं। देवताओं के सामने भी भोजन परोसा गया और उनके हाथ को भी डंडे से बांध दिया गया उसके कारण हाथ मुड़ नहीं सकता था देवताओं ने इस परिस्थिति को समझा और आपस में मंत्रणा की कि देखो इसमें अपना अपना भोजन करना तो बड़ा मुश्किल है हाथ मोडेगा ही नहीं और क्योंकि प्रजापति ने शर्त दोनों के साथ लगाई है इसलिए शर्त भी नहीं बदलेगी और अपने को भोजन भी करना चाहिए और शर्त का पालन भी होना चाहिए क्या करना चाहिए तो उन्होंने कहा ठीक है हम दोनों अपनी अपनी थाली अपने अपनी, अपनी पत्थर सामने एक सामने सामने लेकर बैठेंगे परोसने वाला जब परोस देगा तो हम आमने सामने जब बैठे होंगे तो तुम्हारी पत्तल से उठा करके मैं तुमको खिला दूंगा और मेरी पत्तल से उठा करके तुम मुझे खिला देना तो उस लंबे हाथ से ऊपर जाने और खिलाने में कोई अंतर नहीं आएगा। असुरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी बात उनकी समझ में क्यों नहीं आई वो भी तो ऐसा कर सकते थे ऐसा कर तो सकते थे लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर पाए ऐसा इसलिए नहीं कर पाए कि उनके मन में ऐसा विचार नहीं आया क्योंकि जैसा मनुष्य का विचार होता है वैसा उसका कार्य होता है वैसा उसका कर्म होता है तो असुरों के मन में जो विचार है वो श्रेष्ठता के आते ही नहीं है पीछे उनके बारे में कहा गया कि असुरों की क्या पहचान है तो बताया गया था अयजमाना अश्रद्धा उनको देने की इच्छा नहीं होती अयजमाना वो परोपकार का कोई काम करना नहीं चाहते वो किसी को बड़ा नहीं मानते किसी को किसी से शिक्षा लेना उन्हें अच्छा नहीं लगता तो प्रजापति ने कहा अब तुम देख लो तुम भोजन उतना ही था तुम्हारे सामने भी और परिस्थिति भी वही थी लेकिन तुमको उपाय नहीं सूझा और वे ही देवता लोग इसी भोजन पर बैठकर उन्होंने तृप्त होकर एक दूसरे का भोजन कराया और किया तो ये जो विचार है ये तुम्हें छोटा और बड़ा बनाता है देवता छोटे होकर भी बड़े बन जाते हैं और असुर बड़े होकर भी छोटे रह जाते हैं इसलिए मनुष्य का देव बनना आवश्यक है और उसके मनुष्य बनने के बाद उसके देव बनने की साधना होती है हमारे जितने पूर्वज थे वो देव कोटि के थे वो देव बने हुए थे देवाभागम यथापूर्वी वो जो ज्ञान थी वो जो समझ थी वो उसकी समझ के उपासक थे उस समझ के लिए वो निरंतर संलग्न प्रयत्नशील रहते थे इसलिए वो उपासना का भाव अर्थात उस समझ के लिए जो उपासना की स्थिति वो हमारे मन में आनी चाहिए मंत्र ने कहा देवा भागम यथापूर्वे संजा नाना उपासते थे देवता लोगों ने संजा नाना समझते हुए जानते हुए बुद्धि पूर्वक। एक तो ऐसा होता है कि जैसा मन में आया वैसा कर लिया तो उसमें तो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं जैसे संस्कार हैं वैसे ही मन में आते हैं उसमें बुद्धि का उपयोग नहीं होता लेकिन जो संजान आना सम्यकतया मिलकर जानकर बातचीत करके काम करते हैं उसकी जो विशेषता है उसकी जो पहचान है वो समझ है अर्थात जब कोई व्यक्ति को काम को विचार पूर्वक करता है तो लोग कहते हैं ये आदमी समझदार है इसने समझ से काम लिया है तो वह बात तो वही होती है लेकिन एक पात्र से हमारा विचार दृष्टिकोण बदल जाता है आचार्य चरक ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है शास्त्रम शास्त्रम च सलिल गुण दोष प्रवृत्त पात्रापेक्षिण्यतः प्रज्ञा चिकित्सा विशोधहित कहता है किसी वैद्य को जब चिकित्सा करनी की और बढ़ना है तो उसे अपने मस्तिष्क को, को परिष्कृत करना होगा विशोधेत तो। शुद्ध करना चाहिए क्यों करना चाहिए कहता है कि शास्त्रम शास्त्रम च सलीलम जो शास्त्र है जो शास्त्र है और जो सलील अर्थात जल है इनकी योग्यता पात्र से प्रकट होती है अर्थात ये किसके हाथ में है कौन इनका उपयोग करता है तो उपयोग करता यदि श्रेष्ठ है तो इनका उपयोग श्रेष्ठ होता है और उपयोग करता यदि कनिष्ठ है तो उसका उपयोग अच्छा नहीं हो पाता है इसलिए मनुष्य को धार्मिक बनने के लिए देवता बनने के लिए हमारे अंदर एक समझ की आवश्यकता है उसे हम पाएंगे तो देवा भागम यथा पूर्वे संजा उपासते ओ शांति पृथ्वी